रामकृष्ण लीला प्रसंग अवतार जीवन में साधक भाव उक्त विषय में स्त्री भक्तों के प्रति उनका उपदेश भगवान को शरणागत होना क्या सहज है महामाया की ऐसी विचित्रता है कि शरणागत होने नहीं देती जिसका कहीं भी कोई नहीं है उसके द्वारा एक बिल्ली पलवाकर उसे संसार में फंसा रखती है वह भी इधर उधर से उसके लिए मछली तथा दूध जुटाता रहता है और साथ ही यह भी कहता जाता है मछली तथा दूध के न होने पर बिल्ली खाती नहीं है बताओ मैं क्या करूं मानो कोई बड़े आदमी का घर है पति पुत्र सभी की मृत्यु हो गई कोई भी न बचा केवल कुछ विधवाएं रह गई उनकी मृत्यु नहीं हुई मकान के कुछ हिस्से टूट गए कुछ अंश गिर पड़े छत पर पीपल का वृक्ष निकल आया उसके साथ खाने लायक कुछ शाक भी उपजने लगे विधवाएं उसे रंध रही हैं और संसार यात्रा निर्वाह कर रही हैं क्यों प्रभु को वे क्यों नहीं पुकारती उनके शरणागत क्यों नहीं होती उसका समय भी आ चुका है किंतु ऐसा हो नहीं पाता मानो विवाह के बाद किसी के पति की मृत्यु हो गई विवाह होते ही विधवा हो गई प्रभु को वह क्यों न पुकारे किंतु ऐसा न कर वह अपने भाई के घर की मालकिन बन गई सिर में जूड़ा बांध, आंचल में चाबी चाबी का, का गुच्छा लटकाकर हाथों को हिलाती हुई कानून छाट रही है उसे देखकर पड़ोस के सभी लोग डरते रहते हैं और वह चारों ओर यह कहती फिरती है मेरे बिना भाई साहब का भोजन तक नहीं होता है अरे राण, तुझे क्या मिला यह तो ज़रा सोच पर उधर उसका कोई ध्यान ही नहीं एक विनोदपूर्ण घटना यह है कि हमारी परिचित रमली की बहन की ननन जिन्होंने उस दिन प्रथम बार श्री रामकृष्ण देव का दर्शन किया था अपने भाई के घर पर मालकिन बनी हुई थी पर श्री राम देव से किसी ने इस बात का कि कोई चर्चा नहीं की थी किंतु बात ही बात में वे इस दृष्टांत को लाकर वासना के प्रबल प्रभाव तथा मानव मन में अवस्थित अनंत वासना स्तरों की बातों को समझाने लगे यह कहना ही पर्याप्त है कि उक्त महिला के हृदय के अंतस्थल में ये बातें प्रविष्ट हो गई इन दृष्टांतों को सुनकर हमारी परिचित रमणी की बहन उनको धक्का देती हुई चुपचाप बोली बताओ बहन आज ही क्या उनके मुंह से ये बातें निकलनी थी मेरी ननद अपने मन में क्या सोचेगी उन्होंने कहा मैं क्या करूँ उनकी इच्छा उन्हें तो किसी ने सिखा नहीं दिया है मानव स्वभाव की आलोचना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि जिसका मन जितनी उच्च भूमि में आरूढ़ होता है सूक्ष्म वासना समूह उसे उतना ही तीब्र कष्ट अनुभव कराता रहता है चोरी झूठ या लम्पट्य का जिसने असंख्य बार आचरण किया है उसके लिए पुनः उन कार्यों का अनुष्ठान उतना कष्टप्रद नहीं होता किंतु उदार तथा उच्च हृदय व्यक्ति उन विषयों की चिंता मात्र से ही अपने को दोषी मानकर दुसह यातना का अनुभव कर विह्वल हो जाते हैं अवतार पुरुषों को आजीवन स्थूल रूप से विषयों को ग्रहण करने में प्रायः विरत रहते हुए देखे जाने पर भी वे हम लोगों की तरह अंतर स्थित सूक्ष्म वासना श्रेणी के साथ समान रूप से संग्राम करते रहते हैं एवं अपने मन में उसकी छाया देख हम लोगों की अपेक्षा सौ गुना अधिक कष्ट अनुभव करते हैं यह बात वे स्वयं स्पष्ट शब्दों में कह गए हैं अतः रूप्रसादी विषयों से इंद्रियों को प्रत्यावृत्त करने के निमित्त उनके द्वारा अनुष्ठित संग्राम को हम छल कैसे कह सकते हैं शास्त्रवेत्र पाठक संभवतः अब भी यह कहेंगे तुम्हारी बात को मैं कैसे स्वीकार करूँ दृष्टांत स्वरूप यह कहा जा सकता है कि अद्वैतवादियों के शिरोमणि आचार्य शंकर ने अपने गीताभाष्य के प्रारंभ में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म तथा नरदेह धारण के संबंध में कहा है नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव समस्त जीवों के जीवों के निवामक जन्मादिरत ईश्वर लोकाुग्रह के लिए अपनी माया शक्ति के द्वारा देहधारी जैसे बन गए हैं मानो उन्होंने जन्म लिया है ऐसा दिखाई दे रहा है सच भगवान अजो अव्ययो भूतानाम ईश्वरो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव सन समाया देह मानी जात इव लोकानुग्रह कुरन लक्ष्यते गीता सांकर भाषे की उपक्रमणिका स्वयं आचार्य ही जब यह कह रहे हैं तब तुम्हारी बात कैसे ठीक हो सकती है इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि ठीक है आचार्य ने ऐसा ही कहा है फिर भी हमारे लिए भी खड़े होने की जगह है आचार्य के इस कथन को समझने के लिए हमें यह स्मरण रखना होगा कि ईश्वर के देह धारण या नाम रूप विशिष्ट होने को वे जिस प्रकार मिथ्या कह रहे हैं उसी प्रकार उसके साथ ही साथ तुम्हारे मेरे एवं जगत के प्रत्येक पदार्थ तथा व्यक्ति के नाम रूप विशिष्ट होने को वे मिथ्या ही बतला रहे हैं उनके कथनानुसार समग्र जगत की ब्रह्म वस्तु पर होने वाली मिथ्या प्रती है उसके वास्तविक सत्ता को वे स्वीकार नहीं करते अतः उनकी उभय बातों को एक साथ ग्रहण करने पर ही उनके द्वारा की हुई मीमांसा समझी जा सकती है अवतारों के देहधारण तथा सुख दुख आदि के अनुभवों को मिथ्या तथा अपने उन विषयों को हम सत्य माने यह उनका अभिप्राय नहीं है हमारे अनुभव तथा प्रत्यक्ष आदि को सत्य मानने पर अवतार पुरुषों के प्रत्यक्ष आदि को भी सत्य मानना पड़ेगा इसलिए हमारी पूर्वोक्त बात से में कोई अनौचित्य नहीं है